योग तत्वोपनिषद न दर्शे चामर्थ्यम दर्शन वीरवत्तरम स्वल्पम वहुधा दुखम योगी न ब्यसते तदा परंतु योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए परम स्वयं ही देखकर अपना उत्साह उत्साहवर्धन करना चाहिए तब थोड़ा सा बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता अल्पमुद्रा अल्पमूत्रपुरीसल्प निद्रचाते किलवो दुषिका लाला स्वेद दुर्गंधतानता तस्परम तकतराभ्यास बल मुद्यते बहु योगी का मलमूत्र अति न्यून हो जाता है तथा तो निद्रा भी घट जाती है कीचड़ नाक थूक पसीना मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती तथा तो निरंतर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है ये नूचर सिद्धि सैदूचराण जय क्षम व्याघ्रो वर्पोवा पी गजो गए सिंहो वो गिना मियंते हस्तताड़िता कंदर्पयारूप तथा सैद्पि योगि इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि की प्राप्ति होने से समस्त भूचरों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है व्याघ्र सरभ हाथी गवय नीलगा सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है तद्रोपवशान्य कांक्षते तस् संगम यदि संगम करो ते स बिंदु क्षय भवित उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रियां आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा करने लगती है लेकिन यदि योगी इनकी इच्छा की पूर्ति करेगा तो उसका नष्ट हो वीर वर्जय कुर्याद अभ्यास योगी नोंगे सुगंध से जायते बिंदु अतः स्त्रियों का चिंतन न करके दृढ़ निश्चय होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए वेरे को धारण करने से योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है तत्पाविष्ट तत्ोपाविष्ट प्रणव प्लूत मात्रया जपेत पूर्वार्जिता तो पापा नाशहे ना तवे तदनंतर एकांत स्थल पर बैठकर कर प्लूत मात्रा, तीन मात्रा से युक्त प्रणव ओंकार का जप करते रहना चाहिए जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाए सर्व विघ्न हरों मंत्र प्रणवा सर्वदोष देव अभ्यास योगे न सिद्धिंभ संभवा यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से सिद्धियां हस्तगत होने लगती हैं तथो भवे भटावस्था पवनाभ्यास तत्परा प्राणो पालो मनोबुद्धिर्जीवात्म परमात्मो अन्योन्य विरोधे न एकता घटते यदा घटावस्थेति तिथा प्रोक्ता तत्चिहा्रवीम्य हम इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है जिस अभ्यास में प्राण अपान मन बुद्धि जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है उसे घटावस्था कहा गया है उसके चिन्हों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं पूर्व य कथिताभ्यास तो चतुर्थ पिग्रहत दिवा दिवा दिवा ज साव सु कवल कंभकम इंद्रियाद्रियाथेभ्यो यहाँ सुटम योगी कुंभक कुंभकमास्था प्रत्याहार उच्यते यद्य चक्षुर्भ्याम तत्द आत्मेद भावेत पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए दिन में एक बार ही केवल कुंभक करे एवं कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाए यही प्रत्याहार होता है उस समय आँखों से जो कुछ भी देखे उसे आत्मवत समझे य तृणोति तदताम तदता तत्मे भावजेत लभते यद्य तदात्मे भावेत जो भी कुछ से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूंघे उस सभी को आत्म भावना से ही स्वीकार करे जे वयाद्र संभत्ति तत्दात्मे भावे त्वचा यद्यस्पृशोद्योगे तत्दात्मे भाविए जीवा के माध्यम से जो भी कुछ रस ग्रहण करे उसको भी आत्मरूप जाने त्वचा से जो कुछ स्पर्श हो उसमें भी अपने आत्मा की ही भावना करे एवं ज्ञानेन्द्रिया तो तदात्म निर्धार्ये ज्याम प्रतिदिन योगी यत्ना इसी तरह से ज्ञानेन्द्रियो के जितने भी विषय हैं उन सब को योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन एक प्रहर तक इस क्रिया का आलस्य्याग कर पूर्वक अभ्यास करे यहाँ चित्त सामर्थ्य जायते योगि नो ध्रुवम दूरश्रुते दूरदृष्टि क्षण दूरागमस्था आवाक्सी कामरूपत्व अदृश्य करणी तथा मन मुद्रा प्रलेपे न लोहादे स्वर्णता भवे खे गति तेत सतताभ्यास योगत सदा बुद्धिमता भाव योगिना योग इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है वैसे ही वैसे उसको दूर श्रवण दूर दर्शन क्षण भर में सुदूर क्षेत्र में आ जाना वाणी की सिद्धि जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना अदृश्य हो जाना उसके मल मूत्र के इस पर से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना आकाश मार्ग से गमन कर सकना आदि सिद्धियां प्रकट होने लगती है बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ही ध्यान बनाए रखे ए ते विघ्ना महासिद्धे न रमे तेस बुद्धिमान न दर्शे तरंति ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप हैं बुद्धिमान योगी साधक को इन सिद्धियों से बचना चाहिए अपने इस तरह के सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए यथा मूढ़ो यथा मरूखो यथा बधिर एव तथावर्तित लोकस्थ्य स्वसामर्थ्य गुप्त इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी मूर्ख एवं बधिर की भांति बनकर रहना चाहिए अपने सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए शिष्या प्रार्थयंती न संशय तत्कर्म कर अभ्यग्रह विस्मृतो भवेश शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे किंतु योगी को उन शिष्य गणों के काम में पढ़कर अपने कर्तव्य अर्थात अभ्यास को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए सर्वव्यापार सृज्याष्ठो भविद्यति अविस्मृत्या गुरोवाक्यम अभ्यसे उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे एवं भवे घटावस्था संतताभ्यास योगत अनाभ्यास वत वृथा गोष्ठा इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है परंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता तस्मा प्रयत्न योग में सदाते ततः परिचयावस्था जायतेभ्यास योगत वायुपरचि तो यत्नाश कुंडलीम भावय्त्वासुसुम्लाजा प्रवेश निरोधत अतः योगी को निरंतर प्रयत्नपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए तदनंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभारंभ होता है उस अवस्था के लिए प्रयत्नपूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्नि सहित कुंडलनी को सं साधना के द्वारा जागृत करके भावना पूर्वक सुसुपना में अवरोध रहित प्रवेश कराना चाहिए वायुना सह चिंत च प्रवशे च महापथम यित स्वनम सुसुमान विशेदिह भूमिरापो नलो वायु आकाशचेती पंचकेशवा धारणा पंच, पंच दोच्य से तत्पश्चात वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुमना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है उसे पृथ्वी अग्नि जल वायु तथा आकाश इन पंच महाभूत रूपी देवों की पांच प्रकार की धारणा हो जाती है